अयमात्मा ब्रह्म चतुष्पा ब्रह्म अभी अभिनय करके देखा था दे, अयमात्मा ब्रह्म व्य आत्मा चारि पादला चकारु पाद चतुष्पाद्रह्म कार्य कारण कुछ ब्रह्म ही, ही। ब्रह्म कहा था कुछ उंकार गया ब्रह्म। ब्रह्मना तो उपदिष्ट परोक्ष के द्वारा उपद्र परोक्षा की व्यावहारिक परोक्ष के लिए कहा प्रत्यक्षत्व विशेषण निर्देश निर्देश करती परोक्षितोक्षित रूप से कहा गया ब्रह्म प्रत्यक्षता विशेषण प्रत्यक्ष विशेष करके निर्देश करती श्रुति अयम आत्मा ब्रह्म अयम आत्मा ही ब्रह्म है ठीक है यद्रह्म सर्वात्मक उत्तम सर्वात्मक ब्रह्म सर्वात्मकोक्ष मंत्यम ब्र पर मनते कि अयमात्मा अयमात्मा ही ब्रह्म युजना है अयमात्मा ब्रह्म चतुष्पन विश्वतेजस्व प्राजा स्तुन चादक चारिपाद अयम चतुष्पाप्यन प्रविभ्यमान प्रत्येगात्मत अभिनय निर्दिष्य अयमात्मा अयम कहते अयमात्मा ब्रह्म चतुष्प्रप्त प्रम चारिपाद से जिसका विभाग होता है विभाग होने वाले प्रत्येगात्म अभिनय करके दिखाते अयमात्मा ब्रह्म चारिपाद विश्व तेजस्व प्राज नहीं करते तो तो प्रथम पादे विश्व द्वितीय पादे तृतीय पादे प्राज्ञ और चतुर्थ पदे तुरी अभिनय तरीके दिखाते है अभिनय क्या है अभिनव नाम विवक्षितापत्यर्थम असाधारण शरीर व्यापार शरीर व्यापार एक पद तेन हस्ताग्रम हृदय दे देशम आनीय कथित विवक्षित अर्थ के प्रतिपति ज्ञान के लिए शरीर का असाधारण व्यापार असाधारण शरीर से व्यापार तो है सर्ज व्यापार है तो अभिनय करते हस्ताग्रम हृदय देश मान्य हस्त के अग्र हृदय देश में लेकर के अहम आत्मा ब्रह्म हृदय को देखा करके सो अयम इत्यादि वाक्यांतरम अवतारे व्याम आत्मा चतुष्पाद मंत्र इसको लेकर अवतरण करके व्याख्यान करते भगवान हाशर सो अयम आत्मा ओंकारा विधेय पर व्यवस्थित चतुष्पा पनब न गौरी ओंकार से कहा जाता है आत्मा ओंकार ओंकार पहले कहा आत्मा ओहकार है ओंकार आत्मा परापरत व्यवस्थित वही पर कारण और कार्य कार्य कारण स्थित है चतुष्पाद अपना ब्रह्म चतुष्पाद चारिपाद वाला चतुष्पाद चार ही पाद कहेंगे तो जैसे गौ का चारिपाद होता है ऐसे ब्रह्मात्मा का चारिपाद ऐसा नहीं होता निरवे इसलिए कहा यहाँ पाद गौरी बनी कास्पण मुद्रा का चार ही पाद एक रुपया में सोलह पहले व्यवहार होता था अभी पच्चीस पैसा है वो चौव चौवनी कहते थे, थे। ये एक पाद है, चार भाग का एक भाग जैसे किलो आदि का एक भाव कहते हैं, चारना चारने में एक पाद होता है वो कोई रुपया में से चार भाग ऐसे है नहीं, चार ही भाग कल्पना करके एक भाव को एक चौनी को चारना को एक पाद जैसे कहा जाता है इस प्रकार अपना का चार कल्पना करके वस्तु तो गौ का जैसे पादीका नहीं सर्वाधिष्ठानतया परोक्ष रूपेण परापरत्मित ब्रह्म पर सब कुछ ब्रह्म है जो कहा गया सब कुछ अव्यक्त ब्रह्म में सर्व नास्तिक ब्रह्म सबका बाध करके ब्रह्म पूजन किया जाता है सर्व फल ब्रह्म सर्वम विध समिकव नास्तिक ब्रह्म तो ब्रह्म है सब के अधिष्ठान है वो परोक्ष रूपे न परोक्ष है पर और अपर के प्रत्येक रूपे नही प्रत्येक है इसलिए अपर है तो पर हो गया सबका अधिष्ठान और तो प्रत्येक आत्मा हो गया अपर तेन कार्य कारण रूपेण सर्वात्मा ना व्यवस्थित पर हो गया कारण और अपर हो गया कार्य कार्य कारण रूपे न देहादि विशिष्ट होने का होता है सर्वात्म व्यवस्थित सन सर्वरूप से है कार्य जीतने चतुष्पाद कल चतुष्पाद आत्मा, आत्मा चारिपाला कल्प्यती कल्पना की दृष्टान दृष्टान वाला काब्द पण नाम संज्ञा पहले पुराना था ऐसे व्यवहार होता था सोलह सपोर्ट सोलह नाम एक मुद्रा रुपया नाम तो संज्ञा तथा व्यवहार प्राचुरीपना यह भी कल्पना कर दे व्यवहार करने के लिए एक पाद रुपया एक चौथाई एक पाद व्यवहार के लिए करते क्योंकि रुपया का चार भाग होता है कल्पना करके व्यवहार करते यहाँ गौ न तथा चतुष्पाद चतुष्प्य पशु इसी प्रकार ऐसा नहीं नहीं सामने श्रुति करतीकल निष्क्रि शांत निरबध्य निरंजन निष्क्रांतदा कला, कला निर्गता कलाय ये कलायस निष्क में बहुत कोई अवयव नहीं चार चारिपाद नहीं चारिपादय कहा विश्व तेजस प्राज तुर्य चार विश्वादीसु तुर्यां पाद शब्द विश्व से लेकर सूर्य तक चतुर्थक पाद शब्द यदि पाद पद्यपाद कर्ण विपत्ति करेंगे तो क्या होगा विश्व विश्वादिवस सूर्य तो से आप कर्ण तो विश्व तेजस्व प्राज्ञाए ये कारण होगी उनके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है यदि पाद शब्द कर्ण विपत्ति करेंगे पद्यते का अर्थे अन्य पाद जिसके द्वारा ज्ञान होता है ज्ञान का साधन अर्थ करेंगे तो चतुर्थ भी ज्ञान का साधन हो जाएगा चतुर्थ यदि ज्ञान का साधन हो गया तो ज्ञान का विषय पूरी गेह कौन रहेगा गेहि कर्णकुटी का प्रविष्ट हो जाएगा चतुर्थ तो अतिरिक्त कोई नहीं रहा। है चारिभाग में सब कर्णकुट में आ गई तो गे ब्राह्मण असुद्धि अनुषे यदि तो पाद शब्द सर्वत्र कर्म कर्म विश्विक पद्यत कर्मणी पद्यत जिसको पाद प्राप्त किया जाता है ज्ञान जिसका होता है ऐसे कर्म विस्पत्ति करेंगे तो क्या होगा चतुर्थ कर्म विस्पत्ति तृतीय कोई नहीं रहा तथा साधना सिद्धि साधन कोई नहीं रहा सब घे कोटी में आ गई ऐसा संक्रांत से विभज्य पाद शब्द प्रवृत्ति में प्रकट है विवाह करके पाद शब्द की प्रवृत्ति हुई पादशब्द का प्रयोग होता है किस कारण से कैसे होता है उसको स्पष्ट करते है भोन भाष्य विश्वादी नाम पूर्व पूर्व प्रविला से प्रतिपत्ति कर्ण साधन पाद शब्द पाद शब्द कर्ण साधन त्रयाणाम विश्वादीना विश्वादी में पाद शब्द प्रयोग किया जाता है विश्व तेजस्थाज ये तीनवे पाद शब्द कर्ण साधन कर्णम साधन पाद शब्द कारण पद्यते विज्ञान का साधन हो विश्व तेजस्व प्राजा ये तीनों का साधन होंगे विश्व गए विश्व अभिमानी सूक्ष्मी तेजस कारण अभिमानी प्राज्ञा तो पूर्व पूर्व प्रभिलापन है न स्थल का लय हो जाएगा सूक्ष्म में सूक्ष्म का लय हो जाएगा कारण जैसे जागृत का लय होता है सवन में स्वप्न का सुस्त में छोलो का सूक्ष्म है सूक्ष्म का कारण तो लय चिंतन करने से कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं है पूर्व का का प्रभिला करना का शुक्षा में, शुक्षा का में। और कारण का विलय करना उसके अधिष्ठान है पूर्व पूर्व प्रभिला के द्वारा सूर्य की प्रतिपति ज्ञान चतुर्थ का ज्ञान होता है स्थूल सूक्ष्म कारण का अधिष्ठान ही ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म का निर्देश उसके कोई धर्म नहीं होने से निर्धर्म से उपदेश नहीं किया जा सकता है आरोपित धर्म को लेकर उपदेश किया जाता है जिसमें यह आरोपित है कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म कारण है अविद्या सूक्ष्म प्रपंच है सूक्ष्मी तेजस है और समस्या है हिरागढ़ स्थूल अभिमानी विश्व है व्यस्ती समी विराट इनका पूर्व पूर्व का प्रविला करके उत्तर उत्तर का ज्ञान होता है अंत में का अधिष्ठान है चतुर्थ तूर्य आत्मा है तीन में विश्व तेज्राज्ञ में आत्मा के जो चार पाद कहा गया उसमें तो तो पाद साधन पद्य ते गम्य अथवा ज्ञाते अर्थात ज्ञान का साधन कर्ण साधन पाद साधन तूर्य जो चतुर्थ के लिए पाद कहा गया आत्मा के चार में तीन पाद हो गए के ज्ञान करन करन नहीं ही, वो ही। सुध, नहीं, कर्म साधन पद्यति पाद पद्यति गम्य ज्ञाती पाद य गम्यति तद ब्रह्म एवं चतुर्थ पाद तुर्य ज्ञान का विषय ज्ञ हो गया तुर्य तुय से पद्यत कर्म साधन पादश तुरी चतु तुरीय तुरी दो गीय चतुरध्यक्ष शे प्रत्येगा च तुरीय तुरिया चत शु तुरीय तुरी चतुर्थ पद्यते पाद पद्यते गम्य जैसे कर्म साधन कर्म विपत्ति घी का कर्ण विपत्ति कह अकर्म साधन कार्य कर्म विपत्ति कहते कारण में विपत्ति है अन्य कर्म साधन का कर्म विपत्ति पाद शब्द हो गया आत्मा में चार ही पाद में तीन पाद है ज्ञान का साधन चतुर्थ पाद है ज्ञ ब्रह्म और पाद की कल्पना है ज्ञान के लिए वस्तु पाद नहीं निरवय है आत्मन तो से पादय नोप्य से पादचतु तो इति शे आत्मा निरवयवे निष्क निरवय शाद्त निष्क निरवय कार्य तो मनुष्य का जैसे आत्मा में संभव नहीं तो दूर से ही असंभव दूर से <सा>। नहीं शंकाकर्ता कथम चतुष्पर्ता पद आत्में ठीक है परमात चतुष्पा भावती काल्पनिक उपायपाय भूपाद्रय अभी अभी प्रत्ये आद्य पादय पर चतुष्प्रहि आत्मा निरव चारिपादेश बातव चतुष्प चतुष्पाद भाव चतुष्पिपाद आत्म काल्पन चारिपाद काल्पनिक चार पाद में तीन पाद उपाय चतुर्थ है उपेय उपायधन और उपय होता साध्य की उपाय वो जिसको भी बताया था कर्म उपाय हो गया तीन पाद्या और कर्म साधन से उपेय जिसके प्राप्त किया जाता चत्रुते, चत्रुते, का। चत्रुते। चत्रुते है उपाय के द्वारा साध्य ब्रह्म चतुर्थ पाद चतुष्ट अविरतम यह काल्पनिक साध चतुष्ट चतुर्थ वास्तव है उसमें पादत्व कल्पन काल्पनिक कोई पादत्व नहीं अभिवे अभिवृत्त आद्यम पादम अभी तीन में दिथे पाद में प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद को स्पष्ट करेंगे क्योंकि पाद ही ज्ञान का साधन है आत्मा शुद्ध सूर्य का ज्ञान के लिए ये तीन उत्पाद प्रथम द्वितीय त्वितीय ये साधन है इसे प्रत्येक पाद को जानना उसके द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है कथम चतुश्तम इतिहास यहाँ श्रुति कहती जागरित बहिष्प्रज्ञ जागरित स जागरित बहु बढ़ी जागृत जिसका स्थान बहिष्प्रज्ञ बि प्रज्ञा ये बाहर बहार मतलब आत्म, आत्मा से भिन्न में जिसकी बुद्धि जागृत काल में आत्मा से भिन्न बाह्य वस्तु को देखता है सप्तांग सप्त तो अंगा सप्तांग सात अंग वाला भी बताएंगे एकोन विंस मुख एक विंसोन विश्ति विंस उन्नीस मुख वाला स्थूलभुक स्थूलाते से स्थूल विषय करता है जागृत काल में वो विश्वाण रहे प्रथम पाद आत्मा का प्रथम भाग है ठीक है में स्थानम अस्य अस्त अभिमान से विषयभूतमी जागरित स्थानम अस्य जागरित उसका स्थान है स्थान का क्या अर्थ है उसमें रहता है रहता है क्या वो उसका अभिमान है अभिमानस्य से विषय जो अभिमान करता है उसका नाम हो जाता है विश्व वैश्वान होता है समष्टि को लेकर वैश्वान दृष्टि को लेकर विश्व होता है उसमें अभिमान पंच में जागरित अवस्था में जिसका अभिमान है, आउम आउम, अभिमान है वो होता है, है जागरित विषय आत्मा से भिन्न विषय में प्रज्ञा ऐसे सब्ञ बहिर्विषय प्रज्ञा अभिजा कृता अवभाषते प्रज्ञा बुद्धि बहिर्विषय बाह्य विषय का बहिर् विषय प्रज्ञा ज्ञान के विषय बाहर आत्मा से भिन्न वो आत्मा से भिन्न कोई है नहीं इसलिए अविद्या बाहर विषय को आत्मा से भिन्न रूप से खटपट आदि के विषय करने वाली बुद्धि प्रज्ञा है टीका में प्रज्ञावत आंतर प्रसिद्ध अमित विशेषण बहिष्ठ प्रज्ञा की प्रज्ञा तो अंदर ही तो बाहर कैसे हुई अंतर तो प्रसिद्ध है इसलिए कहते बहिर्षय उसका बहिर्षय आयो चैतन्य लक्षण प्रज्ञा स्वरूपभूता न बाहे विषय प्रतिभाष थे ये ज्ञान एक ज्ञमती ज्ञान स्वरूपभूत प्रज्ञा स्वरूपभूत प्रज्ञा है वो नित्य है और विषय विषय का ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान ये ज्ञान अलग है और होते ज्ञान अलग है नित्य ज्ञान है स्वरूप ज्ञान सत्यम ज्ञान नित्य ज्ञान है और घट पट विषय ज्ञान अनितक्षण प्रज्ञा जो चैतन्य स्वरूप है ज्ञपतिर ज्ञान चैतन्य स्वरूप है वह नित्य है मुख्य ज्ञान हुई है और वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब चीधाभाष दिखने से ज्ञान की अभिव्यक्त होती घटाकार पटाकार वृत्ति के, पटा के द्वारा इसलिए उसको भी ज्ञान शब्द सिखाते से कहते विवरण वृत्ति में ज्ञानत्तव तो ज्ञान नहीं ज्ञान है मुख्य ज्ञान है चैतन्य रूप ब्रह्म उसको प्रज्ञा कहते चैतन्य लक्षण चैतन्य लक्षण यहाँ प्रज्ञा या प्रज्ञा चैतन्य लक्षण लक्षण का तो स्वरूप चैतन्य स्वरूप जो प्रज्ञा है वही स्वरूप होता अपना स्वरूप हो ही ना बाहर नहीं होती विषय सप्तमी बाह्य विषय संबद्ध होकर के भान नहीं होती वो जो स्वरूप है जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है तस्या विषय सापेक्षा नहीं निर्भिषय है स्वर्वभूत प्रज्ञा अनिर्भिषय है शुद्ध ग्यान। तो रूप ज्ञान ज्ञान किस विषय का नहीं जागृत अवस्था में सपन अवस्था में घट रूपा ज्ञान होता है तो ज्ञान सब विषय न्याय कोई नहीं हो सकता है सब विषय होता है ये सब जो ज्ञान है गौण ज्ञान सब विषय शुद्ध जो ज्ञान है वो निर्विषय है जिसको स्तुति में कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म शुद्ध ज्ञान रूप किस विषय का नहीं सिद्ध बाह्य विषय तो वस्तु तो है तो बहिर्षय वस्तु तो बहिर्विषय नहीं बाह्य वस्तु है नहीं तो बहिर्षय किसी होगी इसलिए बहिर्षय प्रतिभाष बाहर को विषय करती जैसे लगता है न स्वरूप प्रज्ञा वस्तु तो बाह्य विषय जो विषय कही गई इसी स्वरूप तो के लिए नहीं स्वरूप प्रज्ञा जो नित्य चैतन्य रूप प्रज्ञा है वस्तु तो बाह्य विषय नही सती वो बाह्य उसका विषय नहीं उसका तो, तो, तो निर्विषय है तो बुद्धिवृत्ति रूपा तो असु अज्ञान करती था ती तो तो असो अच्छा मतलब प्रज्ञा बुद्धिवृत्ति रूपा बुद्धि की वृत्ति है अंतकरण का परिणाम को वृत्ति बुद्धि बुद्धिण उसकी वृत्ति कहीं बुद्धि कहीं मन अंतकरण करते ही वृत्ति भेद से बुद्धि मन होता नाम निश्चयात्मक बुद्धि संकल्पात्मक मन है बुद्धि की वृत्ति परिणाम रूप घटाकार बुद्धि हुई रूपाकार रसाकार बुद्धि हुई ये अंतकरण का परिणाम तदाकर अंतकरण चक्षुर के द्वारा बाहर घटोपट देश को व्याप्त होकर के घटाकार हो जाता है जिस देश में व्याप्त जैसे छिद्र के द्वारा जल है घट में छिद्र से निकल कर बाहर जाता है उसको ग्लास कटोरा जो देखाएंगे जल तदा भर जाता है तदाकार हो जाता है अथवा अच्छा जल जलाशय जैसे नाली बनाकर करके जल लेते हैं जल सेचन के लिए जमीन में जल जमीन जिससे चतुर्षकोण आकार हो पंच कोणाकार हो गोलाकार हो जल भी हो जाता है ठीक इसी प्रकार अंत करण है संबंध होते है उसके द्वारा अंतकरण बाहर जाकर के तदाकर विषयाकार हो जाता है वही विषयाकार परिणाम है वृत्ति वृत्ति विषय देश में रह करके विषय देश को व्याप्त होने पर उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब होता है चीजा भाषा वृत्ति चैतन्य का प्रति क्योंकि अंतकर्ण में शुद्ध होने के कारण चैतन्य प्रतिम्ब होता है और अंतग्रण बाहर जाने पर वो उसमें भी प्रतिम्ब होगा तो उसमें तीन विवाह करते है अंतग्रण अवच्छ प्रमाता और विषय में अंतक जाकर व्याप्त हो गया तद अवच्छ चैतन्य तत्प्रतिफुलित चैतन्य है प्रमेय चैतन्य विषय चैतन्य कहा जाता है और विषय घट और प्रमाता के बीच में देश में अंतकरण जो बाहर जाएगा बीच में जो वृत्ति है प्रतिफलित चैतन्य उसको कहते प्रमाण चैतन्य एक प्रमाण चैतन्य एक प्रमीय चैतन्य विषय चैतन्य घट देश में और प्रमाशिल चैतन्य अंत में चैतन्य ऐसे कल्पना करके वो चैतन्य ही है तो जो वृत्ति है।, है वो वृत्ति है घट पटाकार विषय शुद्ध चैतन्य में कोई विषय नहीं बुद्धि वृत्ति बु रूपा तू असो असो का अज्ञान कल्पिता अज्ञान कल्पिता वो कोई अलग नहीं ज्ञान तद विषय बाह्य विषय ना वस्तु तो तद तो विषयता जो वृत्ति अंतरण वृत्ति बाह्य विषय को अभव करती है वृत्ति तह्य त वस्तु ऐसा नहीं वस्तु तो स्वयं अभा बाह्य से, से काल्पनिक का वस्तु तो स्वयं बुद्धि का परिणाम वृत्ति वो तो वास्तव नहीं अभिजय का कार्य बुद्धि बुद्धि का परिणाम है वृत्ति तो स्वयं वास्तव में तो स्वयं बुद्धि में बाह्य विषय तत्व वास्तव कैसे आएगा स्वयं बुद्धि वास्तव वा नहीं बाहे भी है वास्तव वा नहीं जब बाह्य विषय वास्तव नहीं अविधा कल्पित है तो वास्तव कैसे होगा वो वास्तव नहीं स्वयं अभा बाह्य से विषय से काल्पनिक विषय भी, भी काल्पनिक अर्थ तद विषय प्राधिभाषिकम ऐसे भान होता है बहिर्विषय भाष्य इसलिए बाह्य विषय बुद्धि यह प्रातिभाषिक नहीं बहिर्षय इसे भान होती बाहर विषय जैसे पूर्व नुच्चिनती जागरित स्थान बहिज प्रज्ञा उसके साथ आगे कहेंगे सप्तांग विशेषण बहिष्प्रज्ञा आगे सप्तांग पूर्वे नहिष्प्रज्ञा आगे विशेषण अंतरम अन्य विशेषणा का प्रथम सप्तांग उसका करते तथा तथा सप्तांग सप्तांगा सप्त अंगानी अस्य विग्रह सप्त अस्य अंगानी अश्तांग सात अंगला सप्तागत्म श्रुतिवस्त विश्वस्य विषद श्रुति को आश्रय करके विश्व में सात अंगके सांगवाला विश्व सप्तांग विश्व में स्पष्टीकरण करते तस्य तस्तः आत्मन वैश्वानर से मूर्धतेज शां की माया वैश्वान उपासना में आत्मन वैश्वा वैश्वानर आत्म का मूर्धावतेज श्रुतेज सूर्य सर्वरूप वाला सूर्य में सर्वरूप वाला सूर्य विश्वना का चक्षुस्थानीय हुआ एक अंग हो गया मृदा दूसरा अंग हो चक्षु प्राण पृथक वर्तमान वर्तमान पृथक वर्तमान मार्ग वाला वायु चलता है विश्वान का प्राण है ये समस्ती है कि विश्वान है स्वर्ग लोग हो गया मुल्ता स्थानीय सूर्य हो गया चक्की स्थानीय है जो वायु है उसको पृथक वर्तमान का पृथक वर्तमय मार्ग वाला वायु उसका प्राण है ये हो गया तृतीय बहुल बहुला हो गया संदेह ये आकाश को उसका कह दिया शरीर के मध्य भाग शरीर के मध्य भाग होता है जैसे चीर को छोड़कर के पाद को छात्र को छोड़कर बीच वाला योग बहुल संदेह ये आकाश बहुल हो गया बहुला। विस्तीर्ण गुण वाला आकाश को बहुल से कहा व्यापक है आकाश उसका वहना का मध्य स्थान हो गया बस्ती, रे, बस्ती रे वा रही ही। है रही है बस्ती अन्नम अन्न है तो उदर के जल को है ना जितने जल है ये हो गया उसका बस्ती है मूत्र जिसमें रहता मूत्र स्थान वैश्वान रा पृथ्वी है वह पाद और पृथ्वी ही वैश्वान का पाद स्थान पाद हो गया कितना अंग हो कि बताओ ये, ये छे हो गयी मृदा चक्षु प्राण संदेह बस्ती पृथ्वी पाद ये छ होगी यहाँ में आगे एक अंग बताएंगे सात अंग प्रकृत से सन्नीहत प्रसिद्ध से आत्म त्रैलोक्यामक आत्मात्रोकतीन लोकका स्वरो त्रयाण लोका सामर त्रैलोक्यंत्रोकोक्यम त्रैलोक्यामक तीन लोका वक्षाण्वितिया वैशा नर शब्द सेब्द से कहा गया चार ब्रह्म स्थूल प्रपंच को सुतेजस्वुण विशिष्ट दिव्यूलोक सुतेजस्था तेज प्रकाश गुण विशिष्ट दूलक वैश्वान का मृद्ध स्थानीय हो गया द्वीलोक से शिवत्न उप्यती द्व्यूलोक वैश्वान का शिव है जिसे कहा गया विश्व रूप का नाना विध रूप वाला श्वेत पितादी गुणात्मक सूर्य चक्ष सूर्य है क्योंकि विश्वम रूप में उसका रूप श्वेत पितादी जितने रूप है सूर्य का ही सूर्य गिर ये सूर्य चकु है सच प्राण वैष्ण आत्मा का प्राण्य संबंध मंत्र वैशाणस्य बहुलोकार किया विस्तीर्ण गुणवान आकाश बहुले व्यापक विस्तीर्ण गुण वाला आकाश है संदेह से देह सन्दे सेह मध्यम भाग ढड़क रही का नहीं नन्न ही हेतु जल तदेतुक बस्ती से बस्ति का मूत्रस्थान महिष्वत्मक पृथ्वी पाद पृथ्वी प्रतिष्ठा तो गुण प्रतिषंती अस्म पृथ्वी महिष्णन का पादु प्रति ये आगे तक प्रथम आगे तदमीय माया प्रथम त्र कल्पना श्रोता उसे चांदगी अग्नि प्रक्षेप करके पहले प्राणायासान कर आहुति देते अग्निहोत्र कल्पना करते तेषत्व आहावन अग्नि मुखत्व जैसे अग्निहोत्र कल्पना के शेष रूप से अहावनियो अग्नि अश मुख जो आहावन अग्नि वैसा का मुख है इसलिए जब पहले अग्निहोत्र कल्पना करके आहुति देते पहले भारत आता है तो मुख में ही करते प्राणायास अपनायास ये ये हो मुख हो गया अहावनि अग्नि ऐसा मिलकर सात अंग होगी तो उत्तम सप्तांग तुम तो उपसि इस प्रकार सात अंग होगी भाष्य में अग्निहोत्र कल्पना से सत्यन तेनाली तेना, ंग सप्ता हो गया ठीक विशेषणान समुच्चनुति आगे विशेषण एक मुख उसका समुचय करते तथा एक मुखानि अ विंशति एक विंशत्यादि शब्द विंस एक वो मुख सदन है मुखानी एक मुखानी विंसती गाव गो शब्द बहुचन गाव बन जाएगा विंसती ही एक वचन रहेगा और स्वभाव एक वचन ही होता है विंशति ही ब्राह्मण ब्राह्मण पुल्लिंग बहुवचन ब्राह्मण विंसती सदवन ऐसे प्रयोग होता है एक वचन होगा विंसती एक विंस एक वन है एक मुखानी अश एक मुख जिसका एक मुख एक है बुद्धिन्द्रिया कर्मेन्द्रिया दस बुद्धिन्द्रिय ज्ञानेन्द्र और कर्मेन्द्र दस बाहे व्य प्राणादय पंच पंद्रह हो मन बुद्धि अहंकार चित्तमी होगी मुखानी का द्वारा बुद्धि इंद्रियाणी बुद्धि के लिए जो इंद्रियों उसको बुद्धि इंद्रिय कहते श्रत्र त्वक चक्ष जीवा ग्राण पांच कर्म इंद्रिय कर्मार इंद्रियाणी कर्म करने के लिए वाघ पाणी पादी उपस्थानी तेता विविधा इंद्रिया दस बे दस होगी प्राणादय आदि अपान न्यान उदान सब ये पांच मिलकर पंद्रह हो जाएंगे आगे ये सब मन बुद्धिचित्त अहंकार के चार भेद मेला उनसे विविधा इंद्रिया दस उपल्धि द्वारा उपलब्धि पदम कर्म उपलक्षणार्थम उपलब्धि ज्ञान ज्ञान के द्वारा कर्मेन्द्रिय नहीं तो ज्ञान कर्म के द्वारे इनके द्वारा ज्ञान होता है तथा कर्म होता है द्वारा कर्णत्म ज्ञान का तो करण है कर्म का साधन है कर्मेंद्रिय तथा बुद्धि इंद्रिया मनसो बुद्धिश्च प्रसिद्ध उपलब्ध करणत्म बुद्धि इंद्रिय और बुद्धि ये बुद्धि उपलब्धि के लिए करण है ये प्रसिद्ध है कर्म इंद्रिय तो कर्ण वधनाद कर्म करने के लिए करण है प्राणादि पुनर् उभत्र पारंपरिय कर्णत्म प्राण अपान ज्ञान ये ज्ञान के लिए कर्म दोनों के लिए परंपरा से कर्ण उसके बिना न ज्ञान होगा न, न कर्म होगा सबसे ज्ञान कर्म उत्पत्ति प्राण पर ही ज्ञान कर्म की है एवं कर्जन से प्राण नहीं रहे तो ज्ञान कर्म नहीं होगा तो अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राण साधन हो गया ज्ञान कर्म के लिए असत्सु चन उत्पत्ति असस्व प्राणेश तो ज्ञान कर्म नहीं होता है मनोबुद्योच साधारण कर्णत्व मनोबुद्धि सर्वत्र ज्ञान कर्म के लिए साधारण करने अहंकार से प्राणादिवत कर्णत्म मंत्रव्य प्राणादि जैसे इसे अहंकार भी करने सब के लिए चित्तस्य चैतन्य चैतन्यभाष उदय कर्णत्म उत्तम चैतन्य का आभास चिताभाष स्मरणात्मक चैतन्यभाष चित्त से स्मरण होता है पूर्वक्त विशेषण विशिष्ट वैशान विशेषण जागरित सप्तांग विशेषण इन विशेषण से युक्त है वैश्वर विशेषण विशिष्ट से और एक विशेषण स्थूलभुग विशेषण्तर अन्तना मयूरवशाद अशेषण अन्न विशेषण स्थूल तद वि हो व्याख्या करते भगवान वाश्य का एवं विशिष्ट एवं विशिष्ट का अर्थ ऐसे जागृत स्थान बाईस प्रज्ञा सप्तांग एक द्वारे ही शब्दादीन स्थूलान विषयान भूलते स्थूल बुक स्थूलान विषयान भूलते स्थूल बुक स्थूल विषय का भोग करता है वैश्वान किसके द्वारा द्वारे ही इंद्रियों के द्वारा शब्दाधीन थोला विषय को भोकरता भोग करता है विशिष्ट से हो गया शब्दादि विषय नाम स्थूलत्म शब्दादि विषय स्थूल क्यों ऐसे दीघादि देवता ही श्रोता स्रोत्रादिव ही से दिग्ध देवता चक्ष कहा गया ये सब दिग आदि के दिग आदि की देवता है आदि देवता है देवता के द्वारा अनुग्रही होते दिग्वि देवता के द्वारा अनुग्रहित श्रोत्र है सूर्य से अनुग्रहित चक्षु इत्यादि सब अधिष्ठाति देवता है इंद्रियों का अनुग्रह उन देवताओं के द्वारा अनुग्रहित होकर के इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है इससे स्थल होगा विषय इधानी वैश्वान शब्द से प्रकृत विश्व विषय विषय रही थे जो वैश्वान रहे वही विश्व ही व्यस्टिम से विश्व होता है इसको स्पष्ट करते विश्वेशम नाम अनेकथा नयना तो वैश्वान ना राम सब विश्वेशम नाम षष्टी कर्मणी सब नरो को अनेक प्रकारी बनाता है जैसे वैश्वर नाम हुआ ठीक कर्मणी ष्टी विशेष्याम नाम ना, सब मनुष्य को अनेक प्रकार बनाने से हो गया बीच में यदा विश्व नरस विश्व ये भी बन जाएगा विश्वानर एवं है में निपातनाद पूर्व पद से दीर्घ दीर्घता विश्व विश्वेशम नामकथा नरनाथ वैश्वाश्वे आकार विश्वातनाथ पूर्व पद से दीर्घता दीर्घ कह एक सूत्र है नरे संज्ञाया संज्ञा मानेंगे तो इसी सूत्र से दीर्घ हो जाएगा नर पद रहते संज्ञा नहीं हो निपात ना ना निपात तो निपातन माना पड़ेगा जो निपातनाथ का है ये संज्ञा नहीं होने से निपातन का टिप्पणी में दे दी तो अभिप्राण एकदम संज्ञाते तो नरे संज्ञा सूत्र से दीर्घ हो जाएगा निपातने की आवश्यकता नहीं विश्वा नायन भोक्त व्यवस्थित प्रति अनेकता धर्मा धर्म कर्मानुसारे सुख दुखादि प्राप्ण अम कर्म फलदाता यह जो ऊपर बताया विश्वांत नाम अनेकथा नयेनाथ उसका अर्थकतेश्वान क्योंकि कर्म है ष्टि का विश्वांत नाम कर्म नहीं ष्टि कर्तिक कर्म विश्व नरान सब नरों को मनुष्य जीवों को भोक्त रूप से स्थित है उनको है अनेकथा अनेकथा फल देता है धर्म धर्म कर्म अनुसार अपने अपने क्या पुण्य पाप कर्म के अनुसार ही सुख दुखादि प्राप्त सुख दुख देता है सुख दुख देने से आदिश का साधन कर्म फलदाता वैश्वान शब्द से कहा गया कर्म फलदाता अर्थात विश्वास नरस है विश्वा नर नरे संज्ञा दीर्घ हो जाएगा स एवं स्वार्थ में अण वैश्वाल प्रज्ञाधि वैशाल बन जाएगा तो तो सब न रहे समस्ती है राक्षस बस रक्ष एवं राक्षस वयस एवं वायस राष्द राक्षस रक्षस पर्यावर सके रक्ष शब्द से सार्थ में अण होगा तो तथित स्वचमाद आदि से वृद्धि होकर के राक्षस बनता है वायस भी चाहे कथम विश्व ही जीव है जागृत कारण तो नर बहुत ही एक के एक है वैश्वान नारा और नर तो बहुत ही और तादात्म्य हो अनेक साथ एक, एक रूप के इसका संक्रांत से कहते सर्व पिंडात्मान पिंडात्मा अन्य सप्रथम पा सर्व पिंडात्मा से अनन्य अभिनय है सर्व पिंड के साथ अभिन्न होने का एक सर्व पिंडात्मा समस्ती रूप विराट उचित है समस्ती रूप विराट तेन आत्मा ना विश्वेशम अन्यवाद सब उससे अन्य अभिन्न है समस्ती विराट से भिन्न कोई नहीं वही तेज प्राथम आगे भाष्य में प्रथम पाद कहा प्रथम पाद अभी शंका कहते प्रथम पाद वैश्वान कैसे होगा विश्व तो वैश्वान हो गया समस्टि व्यक्ति के नाम से भेदे तो विश्व की उत्पत्ति तेजस से स्थूल की उत्पत्ति सूक्ष्म तो तसे प्राथम विश्व के अभिषेक तेजस प्रथम होना चाहिए कार्य से तो पश्चात भावित कार्य तो कारण के पीछे होता है कार्य होता है कार्य तो तो तो पूरे ये प्राथम्य जो कहा उत्पत्ति अभिप्राय से नहीं आगे आगे ज्ञान के लिए आगे आगे का ज्ञान होगा इसके ज्ञान होने से पहले विश्व का ज्ञान होने पर उसका प्रविलय करके उसके कारण तेजस्वी तो का ज्ञान होगा एत तो पुरो का विश्व पुरोह के उत्तर उत्तर पाद अधिकम आगे पाद का ज्ञान ज्ञान इसके ज्ञान के अधिनम से अस्य प्राथम्य प्रबिला्यम न सत्य अपेक्षा लय करने के लिए पहले स्थल का लय करना सूक्ष्म फिर सूक्ष्म का कारण इसी प्रकार लय करना पड़ता है उसी अपेक्षा पहले जैसा लय करना उसकी अपेक्षा प्रथम का नई की सुष्टिया अध्यात्मादेदय प्रागुत्म सत्तांग आक्षेपे अध्यात्म प्रत्यत्म ये भेद लेखरे पैलुच कप्तांग आक्षेपकर्ता पूर्व पशी कथम अयमात्मा ब्रह्म प्रत्येगात्म अतुष्पा प्रकृते दिलोकादीना मूर्धाद अयमात्मा ब्रह्म आरम्भ वहाँ परमात्मा प्रत्येक आत्मा को दिखा करते नहीं करके प्रत्येक आत्मा प्रकृति ये प्रत्येक आत्मा चार वाला ये चल रहा है अब हैत्मा का विवरण करना चाहिए द्वीलोक आदि उसका मुर्दा आदि अंग कैसे होगा द्वीलोक स्वर्ग उसका सिर कैसे होगा प्रत्येक का ब्रह्म ही प्रकृति तस् परोक्षत ब्रह्म तो प्रकृत है परमात्मा ब्रह्म और ब्रह्म परोक्ष का अनुरो उसको निराश करने के लिए अयमात्मा ब्रह्म इसे कहा ब्रह्म अयमात्मा इसी प्रत्येक आत्मा प्रकृतिया प्रत्येक आत्मा का आरम क्या क्या अयम आत्मा ब्रह्म आत्मा चतुष्पादी कोई आत्मा को चारिपाद का चतुष्पादे तस् प्रक्रांति यही प्रक्रम आरम्भ हुआ उनसे द्विलोकादि न मूर्धादि अंग तो सिद्ध्य दुग्तम इसका मृदादि अंग है इसके लिए जो कहा गया तक का आरम्भ हुआ सूर्य सूर्य को कहते कैसे होगा प्रक्रम उपक्रम के विरुद्ध होता है सिद्धांत कहता है, है। अध्यात्म अधिदेव अध्यात्म प्रत्येगात्म व्यस्टि अधिदेव समस्ती उसमें तो भेद नहीं है वृक्ष वन जैसे एक एक की विवेक वृक्ष और को मिला कर कहें तो वनम बहुत वृक्ष है उसका नाम वनम हो गया और एक एक व्यस्टिव करेंगे तो कहेंगे वृक्ष वही वनम में वृक्षा शब्द प्रयोग करते व्यस्ती विवेक्षा करके एक एक वृक्ष बहुत वृक्ष है और सब को मिलाकर कहेंगे तो वनम कर दिया गया ठीक इस प्रकार व्यस्टि समस्टि ऐसा है व्यस्ती के विवक्षा करने पर वो विश्वनाम होता है प्रतिकात्मा है और समस्ती विवक्षा किया तो वो विश्वनाथ हो गया आध्यात्मिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक से सारा प्रपंच से पंची पंचा महाभूत तत्कार आत्मना बिराज प्रथम पाद प्रथम पाद सारा स्थूल प्रपंच स्थूल से प्रपंच प्रपंच है पंची उसके विराजा विराट प्रशांत प्रत्येक आत्मा ऐसा भान होता है कि एक सर्दी के अंदर है वो सर्वत्र क्षेत्र का सर्व सर्दी में एक चैतन्य समस्ती विवेक्षा करेंगे तो सब उसका महिषण आदि हो जाएगा सारा स्थूल प्रपंच है तो विराट ही प्रथम तो पादत्मा का अपचीकृत पंच महाभूत तो तो आत्मनो हिरनगर महात्मा द्वितीय पाद सूक्ष्म प्रपंचेगा अपीकृत पंच महाभूत उसके कार्य है तो उसका द्वितीय पाद हो गया हिरण्यगर में सूक्ष्म प्रपंच तसे व कार्य का रूपता हम त्यक्तवा कार्य रूप छोड़कर कारण रूप होने पर कारण रूपन से अध्याय पाद हो गया जिसको कहते कार्य कारण रूपये को छोड़ देने से अधिष्ठान सत्य रूप सर्वकल्पना अधिष्ठान है तूर्य से सत्य ज्ञान अनंत आनंद आत्मा वही सत्य में ज्ञान अनंतरम होगी तदव अधत्मा अतिद अभेद आदाय जो हुई समस्त अवैध लेकर के उत्ते समस्या एक तृतीय पाद और अधिष्ठान चतुर्थ पाद है पूर्व पूर्व पाद से उत्तर उत्तर पादत्म प्रविपनाथ पूर्व पाद को कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं है कार्य को कारण में लय कर देना स्थूल को सूक्ष्म में में नहीं, में लेकर और भी कारण अध्यस्त निष्ठा है तूर्य से अति से शुद्ध चाहते ना उससे अतिरिता कोई नहीं सबका परिवेशन तूर्य में हो जाता है भाष्य में सर्वस्थ प्रपंच से साथ ही दैवक दैवक अनेन अनमान चतुष्पात विवेक्षित होता सिद्धांत उत्तर दिया पूरा पीछे ने शंका की थी अध्यात्मा तो आरंभ हुआ प्रत्येक कहा गया और प्रत्येक आत्मा का होगा तो सिद्धांतिक नहीं सदसा सारे प्रपंच अधिदेविक के, के साथ समस्ती प्रपंच के साथ सब को अन आत्मा इस चारिपाद कहना सारे स्थल प्रपंच प्रथम पाद सूक्ष्म प्रपंच द्वितीय पाद समी विराट भी आ गया स्थूल में और सूक्ष्मी भी आ समस्ती कारण प्रपंच को तृतीय पाद कहा गया इसी प्रकार करके और ए, का अधिष्ठान शुद्ध चेतन चतुर्थ पाद तुरियो। इस रूप से विवक्षित होने से व्यस्टि समस्टि का भेद नहीं एक है केवल करके उपाधि विवक्षा करके व्यस्टि समस्टि भेद व्यवहार होता है एक एक लेन से व्यक्ति कहते हैं सब व्यवहार होता है, वही वर्ण वृक्ष प्रयोग होता है इसलिए वही प्रत्येगात्मा वही समस्ती वही अध्यात्म है वही अतिदेव भेद नहीं एक रूप वही चारिपा दब को स्थलों को सूक्ष्म अधिष्ठान रूप मान करके शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान के लिए ये सब साधन है पूर्व पूर्व का प्रबिलान करके उत्तर उत्तर के ज्ञान